शुभदेव महाराज की भागवत कथा का अमृत हम पान कर रहे हैं परीक्षित महाराज परीक्षित उसे सुन रहे हैं और हम सब परीक्षित हैं हम सब में हैं इन कथाओं को केवल सुना नहीं जाता है ये सुनने समझनी और फिर अभ्यास करना होता है पिछले रविवार से हम भक्ति की इस पावन कथा में हैं, जिसका वेद भी गुणगान करते हैं कि राधा उन्हें बतलाती हैं कि कन्हैया को वही खरीद सकता है जो पहले पूरी तरह से बिक जाए कि मनसा वाचा करमणा नारायण हमने आपको स्वीकार लिया इस सुंदर मनोहारी बाल रूप छवि में आज हम अपने आप को अर्पित करते हैं आज ही आपकी सौगंध लेकर हम अपने दम्भ मिथ्याभिमान भेदभाव सब जला देते हैं कहा भक्ति अति दुर्लभ है मंत्रों की रटंती से पालथियों और समाधियों से भी कोई कुछ पता नहीं है सबको लौट के यही आना पड़ता है राधे बताती हैं उनको वो जो पढ़ी लिखी नहीं है विद्वान नहीं है लेकिन जिज्ञासु है पिपासु है पीना चाहते हैं जीना चाहते हैं हमें भी टटोलना है क्या हम कपट के साथ हैं उसके दास हैं, ये गोपाल के होंगे क्योंकि कोई कपट किसी से नहीं करता पहले वो अपने से करता है मैंने फिलीपींस के एक बहुत बड़े तांत्रिक से पूछा था कि मुझे एक बात बताओ ये जो तुम्हारी तंत्र शक्तियां हैं ये जो तुमने बहुत प्रेरित बनाए हुए हैं क्या इनमें कोई दम है उसने कहा मेरा सिक्का सारे मानते हैं तो मैंने कहा कि अगर कोई तुमसे कहता है कि अमुक व्यक्ति का बुरा करना है तो तुम किस प्रकार करते थे मुझे जरा वो प्रक्रिया बता दो तो कहने लगा उस व्यक्ति का और मेरा परिचय होना चाहिए नंबर वन नहीं तो उसका कोई चित्र वित्र होना चाहिए लेकिन उससे कमजोरी रहती है मैंने कहा उस व्यक्ति से तुम जाके मुलाकात करते हो जिसका तुम बुरा करना चाहते हो जिसके लिए तुमको किसी ने सुपारी दी थी है ठीक है फिर फिर क्या करते हो कहना फिर मैं उसके चित्र को अपने भीतर उभारता हूं उसके लिए अपने मन में घर घोर घृणा लाता हूं उसकी हत्या करना चाहता हूं मैं अपने इन विचारों को आंदोलित करता हूं और अपने देवता से कहता हूं कि जाकर के उसका वध करो उस वक्त मेरे भीतर वही विचार होते हैं हमने कही कितना ज्ञानी है क्योंकि इन थॉट्स को उसने अपने ब्रह्मवेंद्र को दिया और ब्रह्मरेंद्र से ब्रह्मरेंद्र तक प्रभाव हो गया न किसी देवता ने कुछ किया हम डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें हम अपनी ही सत्ता और शक्ति का प्रयोग करते हैं ना कोई यंत्र करता है ना कोई तंत्र करता है ना ईशा ना बीसा कुछ नहीं होता है हम अपनी ही सत्ता में ऊर्जा को अर्जित करके दूसरे का विनाश करते हैं और वो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो पूरा विनाश हम स्वयं न झेल ले तो हम कमाते हैं या गंवा देते हैं अपने आप और यही तुम्हारे स्वभाव की प्रक्रिया है इसी को फ्लेयर दे दिया तो तंत्रशास्त्र बन गया कि जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम नफरत जीते भी तो हो तो वो सड़ी हुई स्वभाव तुम्हारे ये जन्म नहीं चौरासी करोड़ जन्म खा जाते हैं अब लाखों में मत आओ थीज आर ऑल फूलिश थॉट्स क्योंकि टू पनिश अदर्स You will have to punish your own self first। तो तुम्हारा स्वभाव सड़ गया तुम्हारे विचार सड़ गए तुम्हारे मस्तिष्क की ऊर्जा जाती रही है तुम एक कूड़ेदान बन गए और तब तुमने दूसरे का जरा मरा जो भी अधिक थोड़ा बुरा कर लिया तो ये उपलब्धि है यह पहले अपना ही महाविनाश है भक्ति इसी को अमृत बनाने की प्रक्रिया है और ये खाली भजनों से नहीं तुम्हें अभ्यास करना होगा सुखदेव जी कह रहे हैं राजन आपको अभ्यास करना होगा बाल स्वरूप छवि क्यों ली है गोपियों ने नारायण की जब महाविष्णु का इतना सुंदर स्वरूप है बहुत भावन भगवान बोले नाथ की इतनी सुंदर प्रतिमाएं हैं ऐसी सुंदर कल्पनाएं हैं तो परीक्षित पूछते हैं फिर बाल कन्हैया की छवि क्यों कहा राजन बाल छवि में संसार नहीं होता है क्या नहीं होता है उसमें भूला भाव होता है उसमें आसक्ति और विषय नहीं होते हैं इसलिए बाल छवि अतिशय कल्याण करने वाली है इसलिए श्री राधा ने गोपलियों से कहा है कि इस मनोभारी रूप को बसाओ इसकी झांकी करो और इस इसमें रीछ जाओ एक है साधे सब सदे आज यदि ये मेरी कल्पनाओं में बस जाए तो जीवन की यात्रा बड़े सरल हो जाएगी ये नहीं बसेगा हम हर सांस पाप करेंगे और फिर जब प्रायारे सामने खड़े होंगे तो हम खड़े कांपेंगे क्योंकि मेरी ही भूलें दुर्गंधगन के मुझ तक लौटती है हमें तो जी मात्र को प्यार करना है क्योंकि वे सब में है वह सबने बसा है उसी का बसाया संसार है हमें सबको अर्पित होगी जीना है क्यों यदि सबको अर्पित नहीं होंगे तो ये भाव भी तो ना बन पाएगा और भाव नहीं बना तो भक्ति कहा से आएगी तो कहती है कि दूसरे के लिए बुरा सोचने वालों को खुद बहुत बुरा भोगना पड़ता है उसका तुम कितना बुरा कर सकते हो क्योंकि वहां आत्मा नारायण स्वयं उसमें विराजमान है तो तुम चाहकर भी दूसरे का इतना बुरा नहीं कर सकते जितना तुम अपना कर लेते हो। क्योंकि वहां एक सत्ताधीश विराजमान है तुम्हारी आती हुई बुराइयों को वो रोक भी देगा भस्म भी कर देगा तुमने तो सोचा तुमने फलाने का बुरा चाह लिया लेकिन तुम भूल गए उससे सास गुना अधिक बुरा तुमने अपना कर लिया जन्म व्यर्थ कर डाला बदला मुझे कोटी जन्म भटकाता है यह भूल के नहीं करना क्योंकि गाली तुम्हारे मुंह से कब निकलती है जब भीतर उस भाव की घृणा एक तूफान बन के आती है तभी तो मुंह से गाली दे पाते हो और ऐसे व्यक्ति का फिर उद्धार क्या होगा वी शेल हैव टू प्रैक्टिस ये खाली सुनने वाले या गाने वाले भजन अगर तुम सोचते तुम्हें सुधार सकते तो तुम अब तक सुधर न गए होते बहुत गालिए थे हमें पूर्ण रूप उस बाल मनोहारी छवि को समर्पण देना होगा गोविंद हम आपके हैं आपके निमित्त बन करके सारा संसार जियेंगे लेकिन बसे आप में रहेंगे तो बसे सुख में रहेंगे पीड़ाओं में भी सुख आपका बना रहेगा और महले तो होंगे नहीं मन आपके खूटे पे बंधा रहेगा मैला नहीं होगा पाप नहीं होगा एक है साधे सब सचे सब सच जाएगा और जिसने अपने मन को इस सुंदर खूटे में नहीं बांधा है वो भक्ति करता है या नौटंकी करता है वो वही जानता है अच्छे से जानता है क्योंकि अगर तेरे मन में लोभ है तेरे मन में कपट है तेरे मन में छल है तो तेरे मन में गोपाल नहीं है और गोपाल नहीं है तो भजन गाए के लिए गा रहा था क्यों गा रहे थे भजन तुम एक कोई नाटक ही तो कर रहे थे कि लोग मेरी शाबाशी दे देंगे लोग मेरी प्रतिष्ठा का लेंगे और ये हो जाएगा जरा ये भी सम्मान मिल जाए सम्मान शायद तुम्हें मिल भी जाएगा लेकिन जनम तो व्यर्थ हो जाएगा उसमें फिर कुछ नहीं पाओगे तो कहती हैं तुम्हें अभ्यास करना होगा ठीक है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ठीक है तुमने शास्त्र नहीं पढ़े लेकिन सारे शास्त्र यहीं आके रुक जाते हैं अभ्यास करना है और मिट के अभ्यास करना है मकान में महल में कोई सुख नहीं है गोपाल भीतर है तो महल अति सुखद है नहीं तो पीड़ा देता है ये नहीं है वो नहीं है चिंता बन के महल उल्टा चढ़ बैठता है बोलो जिंदगी में झेल नहीं रहे हो क्या जितनी जितनी माया बटोरी उतने उतने तबाहित तो हुए हो भक्ति एक पैड है मेरे और संसार के बीच में पैड समझते हो अभी गाड़ियों से आए हैं गाड़ी में जाते हो गाड़ी में जब तक पहियों में हवा का पैड रहता है गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है और हवा का पैड हटा दो तो जैसे गाड़ी सड़क पे धक्के खाती हुई ईटे कक्कड़ से चलती है वैसे ही तु जी रहे हो तुम भी दोस्त पंचर टायरों की तरह वो जिंदगी ही तु चीते हो और अगर भरती का पैड होता इसकी गाली भी अच्छी लगती उसकी निंदा में उसने मेरी निंदा करी तो भी हवा का पेड़ है मुझे न छूता गोपाल तो है एक पाव है लेकिन ये विद्वान आदमी खुद ही अपने पैरों में सुहा घुसेड़ के पंचर किया करता है स्वामी जी ऐसा नहीं तो वैसा क्यों अरे पेड़ ला और इसमें सूझे न लगा मजा बिगड़ जाएगा री भी सवारी गड़बड़ मेरी भी सवारी गड़बड़ पहियों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है पेड़ को मजबूत बनाया जाता है जिसने ये नहीं समझा उसने मनुष्य जन्म खो दिया है कि भक्ति रस का पेड़ लाओ जहां बैठे हैं उसमें बैठे हैं जहां रहते हैं उसमें रहते हैं उसी में सारा विश्वास है तो न भय है न चिंता मेरी ड्यूटी में घोटना है मैं सबका होगी चीज लू तो वो मिल जाए क्योंकि वो सबका है कहा इसलिए राधे ने कहा कि पहला अभ्यास उसकी मनोहारी छवि का है उसका अभ्यास करना है तब वो गोपियां उसका अभ्यास करने लगी खाना बना रही हैं तो बोले रूप नहीं आ रहा तो वहीं फेंका बेलन और चली गई कहा नंद के यहां जाके झांक रही है यशोदा जी पूछते क्या बात है बोली झांकी नहीं आ रही थी ललन की देखने चली आई और पीछे रोटी जल गई घर वाला भी बैठा ये अजीब बावली हो रही हाँ कभी सब्जी जला देती है तो कभी भूखे ही जाना पड़ता मेरे को हाँ इनको क्या हो गया सबको लेकिन उनसे पूछो तुमके मन में एक अनहद बांसुरी से बजने लगी है अब भाव एक ही जगह खड़ा है तो न लड़ाई है न झगड़ा है न ईर्षा है न द्वेश है न भाव है चेथड़ों में जीते हैं ग्वाले गो पर गोपिया कांस है कि टैक्स बढ़ाया जाता है सारा दूध मक्खन वो छीन ले जाता बच्चे भी बेचारे दूध मक्खन नहीं पाते हैं इसीलिए लड़कों ने विद्रोह किया कि हम खुद खाएंगे फेंक देंगे कुत्तों को बंदरों को खिलाएंगे कंस को नहीं जाने देंगे तो कंस और ज्यादा पीड़ा दे रहा तुझे तो पैसे ही नहीं है तो वस्त्र कहां से लाए तो चीथड़ों में जी रहे हैं अगर फटे हाल अपने पत्नी को तन ढके देखता है तो अगर दुखी होकर वो कहता है कि मैं अभी कितना हाथ भाग हूं तेरे लिए एक अच्छा सा वस्त्र और नया ना ला दे पाया तो कहती गोपाल तो है मुझे असीम सुख है आप पीड़ा बनाए तुमकी तो देखा देखी अब ग्वाल वाल भी और गोप सब कने की छवि में जा बसे भाई इसमें तो बड़ा रस है और हमारी विद्वता ने हमें झुकने नहीं दिया हम विद्वान होना चाहते हैं हम घरों में झाकना चाहते हैं गोपाल की झांकी कहा जाते हैं अरे बड़े भाग्यवान हैं ओ संत कबीर बैठे हुए थे माई लोई आटा पीस रही थी ब्रह्महुट का समय था दिया चल रहा था तो दास जो थे उनकी भी थाली में दिया जल रहा था वो गंगा नहा के लौट रहे थे इनके कंटेप्रेरी थे मित्र थे इनके दास, संत कबीर के तो जो कबीर ने देखा ठिठुरते हुए आ रहे हैं थाली हाथ में लिए तो उन्होंने एक ताना कैसा कहा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोये और दुई पाटन के बीच में साबुत बचानक हुए तो जो उन्होंने कहा ठिठोली की तो वो भी अड़के खड़े हो गए दोनों अंतरंग में रह जगह है उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया कि दुई पाटन के बीच में दुई पाटन के बीच में सब नर पी से जाए जे नर जा के ही लगे उनके भय छूना है कि वो दाना जो कीली के पास होता है वो कहां पिसता है गोपाल कीली है इसे लिपट लो और यह विद्वता से नहीं समझदारी की जरूरत है कोरी विद्वता काग बुद्धि है कौए का छिद्रन्वेषण है सूखा सूखा सड़ा सड़ा गंदगी मैल चाटता वो प्रभु रस का आनंद क्या जाने और ये सारे ग्रंथों का सार है भागवत की कथा जिसे खाली सुन के और ताली पीट के मत जाओ जी के दिखाना अभ्यास करना है सुबह से शाम तक शाम से सुबह तक निरंतर गोपियां भी कर रही है अब किसी भी चीज के खोने का उन्हें दुख नहीं है गोविंद है उनकी इच्छा थी हो गया नारायण चाहेंगे इससे अच्छा हो जाएगा अब उन्हें कोई चीज पीड़ा नहीं देती एक बहुत ही परिपक्व जीवन का स्तर है मेच्योर लेवल ऑफ लिविंग है बड़ी मानसिकता तो फुदकती रहती है पंचर टायर की तरह हर कंकड़ में वो ऊर्जा करती है चाहे वो धर्म शास्त्र है चाहे वो संसार है चाहे वो नाता है अथवा रिश्ता है एक जैसा स्वभाव उठती है दे इज ए पैट भक्ति एक पैट का, का काम करती है और इसे बड़ी परिपक्व मानसिकता के साथ हमें लेना होता है अब सब गोपियां अभ्यास कर रही है लेकिन इस अभ्यास को कुछ आगे बढ़ना है कृष्ण प्यार है उनका उन्हीं की मनोरम छवि में बसे हैं, उठते बैठते जीते सोते जगते उनको उसकी मनोहारी रूप की वो बाल मुस्कुराती छवि एक ही आनंद दे जाती है लगता है रस के सागर में आ गए यही क्षण जब गोविंद नहीं थे तो इस अभाव में थे उसकी चिंता में थे उसके बदले में थे उसकी ईर्षा में थे उसकी जलन में थे सड़े सड़े से थे आज अमृत का रस बन गए हैं क्षीर सागर बन गए हैं वो दौड़ दौड़ के छवि करते हैं रात में भी उठ के भागते हैं और ग्वाल बाल के साथ आज कन्हैया गर्भों को चराने गए हैं यहां एक नई लीला आपको सुनाते हैं जिससे कथा अगला पड़ाव पाए लेकिन क्या आप इस पड़ाव को भी अपने जीवन में आने दोगे ये पहली पादान है भक्ति की इससे पहले कोई भक्त नहीं होता है झूठे है सर्टिफिकेट मत लगाओ अपने आपको कन्हैया नहीं हैं उस दिन बलराम जी नंद के साथ है तो कन्हैया और ग्वाल बाल सब गए यमुना के किनारे गायों को चराते रहे और एक तरफ बछड़े चढ़ रहे हैं दूसरी तरफ गाय चढ़ रही हैं बीच में नदी के किनारे बैठे हुए वे सारे ग्वाल बाल जो हैं, भोजन ले रहे हैं तो ब्रह्मा जी पू लगा कि सब कोई इनकी बड़ी चर्चा कर रहे हैं गोविंद की कि ये महाविष्णु के लीला अवतार है मेरे आराध्य के लीला अवतार है चलो देखे आते हैं हम भी इनकी बाल लीला का आनंद ले आते हैं तो देखा तो सब ग्वाल बाल जो थे खा भी रहे हैं और कन्हैया भी खा रहे और एक दूसरे को सब खिला रहे उन्हें झूठे हाथों तो से हा? सुन रहे तुम हा? भगवान कितना भेदभाव करते हैं और तुमने भेदभाव को भगवान बना लिया तुम देखा तुमको भी लगा ब्रह्मा जी को अरे ये कैसे भगवान है सबका जूठा खाए उनका नाम की परीक्षा लेते हैं जब भगवान की भी परीक्षा होती है तो तू कहे डरता है डर हाय मेरे साथी अन्याय हो गया उसे परीक्षा क्यों नहीं मानता लेकिन नहीं हम कायर है हम डरते हैं हम बहाने एक हैं हम बचने की कोशिश करते हैं हम प्रभु की परीक्षा में बैठ करके पास नहीं होना चाहते हैं क्लासरूम से भाग जाना चाहते हैं क्या बात है और जो ऐसा सोचते हैं वो इम्तहानी में नहीं बैठते तो तो चपरासी हुए ना जिंदगी के जो ना पास होता ना फेल वही कहीं घंटियां बजाया करता हम भी मंदिरों में घंटियां ठोका करते मत डरो कभी कोई परिस्थिति आए गोविंद आप परीक्षा ले रहे हो प्रभु हम मां आपसे एक क्षण भी नहीं हटेंगे चाहे पीड़ा भी होगी तो भी बसे हम आप में रहेंगे और कुछ गलत नहीं करेंगे कोई पाप नहीं करेंगे संसार जाता है जाए यश जाता है जाए लेकिन गोविंद आपको नहीं जाने देंगे हम कोई अपराध नहीं करेंगे क्योंकि तो ये एक अपराध कोटि जन्म यश दंड देगा मैं हर सजा अभी लूंगा आगे गोविंद आप ही में बसूंगा हम नहीं करेंगे हम अपराध नहीं करेंगे हम आपके सामने कभी झूठे और अपराधी नहीं होंगे संसार छूटेगा वो तो छूट नहीं है लोग भला कहें या बुरा कहें उनको भी जाना है हमको भी जाना है ये सब रहने वाला नहीं है लेकिन ही नित्य पुरुष हम को तो किसी कीमत नहीं छोड़ेंगे आप ही में रहेंगे और इस इम्तहान से डरते हो स्वामी जी देखना तो क्या हो गया अब ये मुसीबत आ गई अरे मत डर उसमें बसे रहो ये मुसीबत भी अमृत हो जाएगी और उसकी मनोहारी छवि जीवन के हर क्षण को अमरता दे जाएगी तुम्हें बार बार उम्र के लिए भीख मांगने जन्म के लिए न जाना होगा कहीं तुम अनंत की राह चले जाओगे जरा सी बात तो ब्रह्मा जी ने कहा लाओ देखे तो ये क्या करते हैं तो जहां बछड़े जो थे उनका अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी बछड़े चुरा ले गए अब ब्रह्मा जी उनकी तो इच्छा से सब कुछ होता है तो लड़कों ने कहा कि कन्हैया बछड़े नहीं दिख रहे गौया तो दिख रही हैं बोला तुम खाओ मैं देख के आता हूं तो बाल कन्हैया नन्हे कन्हैया देखने गए बछड़ों को ढूंढने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी ने बालकों का भी अपहरण कर लिया गोविंद लौट के आए देखा न बछड़े और न गाये बछड़े भी नहीं है और ग्वालवाल भी नहीं है अब तो कन्हैया ने समझ गए ये ब्रह्म जी की लीला है तो भगवान ने देखो हम बहुशम एक से अनेक हो गए सांझ हुई में लौटी बछड़े भी साथ में है और ग्वाल बाल भी वहां है हाँ भगवान सभी रूपों में प्रकट हो गए हम कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा जी नहीं पाते कैसी सुंदर कथा है कैसा अमृत है इसमें क्या हर घर में हर आंगन में वही तो प्रकट है कौन मान है जिसने मूली बनाई है कौन बाप अंगूठा जानता है लेकिन तब भी हम इस कथा के इस रहस्य को जीवन में एक क्षण उतार पाए हैं कि वही तो है सब में मेरा मेरा गाते हो उसको भुला के तू तो समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि तुम भगवान नहीं हो उसके उसके होके रहते समस्या बाद के साथ ही समाधान अपने आप आता तुम्हें अपनी कायरता बुजतली छोड़नी होगी तुम्हें डिपेंडेंस आसक्तियों की खत्म करनी होगी तभी तो आत्मा को अर्पित हो पाओगे और जो आत्मा को अर्पित नहीं हो सकता वो कोई भक्ति कदापि नहीं पा सकता है जो मकान दुकान संसार को अर्पित है जो विषय को ईर्षा द्वेष लोग को अर्पित है जो मेरा तेरा के भाव को अर्पित है वो गोविंद को कैसे बच, लेकिन आज एक बात बड़ी विलक्षण हो गई है सारे वृंदावन में बड़ी विचित्र बात हो गई है आज गोपियों को अपने बच्चे भी उतने ही प्यारे लगने लगे हैं जैसे गोविंद लगते हैं मन है कि अपने बाल पर भी रिजा जाए है और पड़ोसी के बच्चे के भी मन रिजने लगा है गौं के साथ ही वो जैसे गोगुओं को प्यार करती है वैसे अपने बच्चों को प्यार करने लगे वे भोले ही नहीं जानते अरे रूप में आज भगवान प्रकट है क्योंकि तो बछड़े और बच्चे लेकर के तो ब्राह्मण जी चले ना ब्रह्म और भ्रम दोनों साथ ही रहते हैं भाव और भा का भेद बस ये भेद मिट जाए तो अनंत जाए अहम ब्रह्मास्मि गाते हैं और अहम भ्रमाष्टमी जीते हैं नारायण अपनी लीरा में यही भेद मिटा रहे हैं तुम्हारे भ्रम और भ्रम का भेद है ब्रह्मा जी की पलक झपक गई अचानक आंख खुली तो बोले रही है तो बड़ा गजब हो गया मेरी एक पलक में तो धरती का एक बरस बीत गया और मैं तो बच्चों को बछड़ों को यहां ब्रह्मलोक में रखे हूं बड़ा अनर्थ हो गया लेके दौड़े और पहुंची तो क्या देखते हैं कि कन्हैया वैसे ही बैठे हैं बछड़े भी वही वैसे ही चढ़ रहे हैं और बालक भी साथ में वैसे ही बैठे हैं अब वह कभी अपने बछड़ों और बालकों को देखते हैं तो कभी वहां बैठों को देखते हैं सब एक जैसे कोई फर्क नहीं जैसे उनके पास है वैसे नीचे बैठे तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो सब में उनको महाविष्णु का दर्शन हुआ तो वो शीघ्रता से नीचे उतरे और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और बछड़े और बालक वहीं छोड़ करके और ब्रह्मा जी भग, भगवान की आरती करके उनका वंदन करके बालक नहीं आकर चले गए तो भगवान ने फिर एको एक अपना रूप समेट लिया एक गोविंद हो गए बछड़े और बालक तो आई गए थे ढली सांझली गऊ उनके साथ में बछड़े भी हैं और बालक भी हैं और जब बालकों ने घर में जाके कहा कि हम तो एक बरस ब्रह्मा जी के मेहमान थे तो उनका तुम लोगों के दिमाग खराब हो गए अरे अभी सवेरे रोटी बांध के गए थे और अभी कह रहे हो कि हम महीना भर बर, एक, एक बरस हम ब्रह्मा जी क्या रहे हैं तो उनका मानती है तो कन्हैया से पूछ लो तो सब राधा के पास गए गोविंद तो कुछ बताते नहीं मलने को नहीं है। आपने चुपचाप बैठे हैं वो तो कुछ बताते नहीं है तो वो श्री राधा के पास गए उनका राधे ये रहस्य क्या है तू ही बता दे तो राधा ने कहा कि जिस बाल छवि का तुम ध्यान कर रही हो सर्वव्यापी सर्वंतरयामी भगवान है इस आस्था को तुम्हारी मजबूत करने के लिए ही ये एक लीला हुई है तुम अपनी भक्ति में उनके बाल रूप को तो देख रही थी बाकियों की उपेक्षा कर रही थी ये ईश्वर को कभी अच्छा नहीं लगता वो जो समझते हैं कि आम वेरी स्पेशल क्योंकि मैं भक्ति कर रही हूं बाकी सब अब मेरी सेवा करें मैं किसी का कुछ ना करूं उनकी भक्ति सर्वनाशी होती है उन्हें कोई फल नहीं मिलता भक्ति दम धोने के लिए है ना कि दम बनाने के लिए है दम तुम तो ऐठे कैसे थे फलहीन हो क्या वो बांझ भक्ति है जो दम बती है वो भक्ति नहीं है वो नाटक है कि मैं बड़ा गुरुजी बन जाऊं मेरे चेले हो जाए मेरे मठ मठांतर हो ये यह सर्वनाशी भक्ति है ये कोई भक्ति नहीं है ये आसक्त संसार है अरे जैसे गोविंद रखेगा रहेंगे महल बना दे या पीपल का पेड़ सब चलता है सब मौज है बस वो है तो सब ठीक है ये भक्ति है संसार जीने में कोई दोष नहीं है लेकिन ईश्वर खो के संसार को जीना हर सांस पाप बटोरना है हम गोविंद में रहे जैसे रखे उसमें ही मस्त रहे हमारी ड्यूटी में हमारे कर्तव्यों में खोटना हो लेकिन लोग और लिप्सा जरा सी भी रह गई तो भक्ति सर्वनाशी हो क्योंकि तुम्हारी आस्था लोभ में है कपट में है भगवान में नहीं है तुम्हारा ये विश्वास नहीं है कि वो नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारा तो इसमें विश्वास है हाई पैसा नहीं होगा तो मैं कल जीऊंगा कैसे मेरी इज्जत कहां रहेगी तो तुम पैसा भर्ती कर रहे हो गोपाल भक्ति नहीं कर रहे तुम अगर, अगर अपने मान सम्मान के लिए जी रहे हो तो तुम मिथ्याभिमान भर्ती कर रहे हो गोविंद की भक्ति नहीं है तुम्हारी और अपने को झूठे सर्टिफिकेट लगा रहे और जिसने गोविंद नहीं कमाए जीवन में उसने जीवन ही कमाया है जन्म दर जन्म वो मंगा हो जाएगा और सोचो कि सांसारिकता जीने में सिवाय तनाव के गुस्से के और इन गुस्से तनाव और गलतियों के कारण शारीरिक रोगों को ही तो जिया है तुमने क्या जियोगे गोपाल को किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं मेरे टूटे अंग मुझे बता रहे हैं कि कहां कहां मैंने पाप किए हैं मैं दूसरों का क्या देखूं अरे मेरा ही दुल जाए बहुत है मन बदल जाए हमें है कि हर हर आदमी अपने शरीर खंडर बनाया जाता है और पता नहीं किस महल को अपनी कल्पनाओं में सजाया जाता है बड़ी विचित्र बात है खंडर की जिंदगी जीते और खंडरों में रहते उल्लू चमगा वो स्वभाव बनाए हम कौन सी भक्ति पालेंगे और खंडर में कौन सुखी होगा पता नहीं कौन सी ईट कब कहा गिर जाए तो आशक्तियों ने तुम्हें दिया क्या क्या लौट के अपने से पूछोगे नहीं तो राधा कहती है तुम सब की उपेक्षा करती थी एक गोपाल के पीछे दौड़ते थी गोविंद को अच्छा नहीं लगा इन्हीं की इच्छा से ब्रह्मा जी के मन में भ्रम आया था और जितने के साथ बछड़े थे और बालक थे वो गोविंद ही थे भगवान यही लीला दिखाने आए हैं यही तो लीला उन्होंने करके दिखाई है इस भक्ति को अंधे कुएं में मत डालो मुझे सब में देखो और सब में गोविंद बसा लो जो प्राणी मात्र में राम नहीं देखता उसकी कोई भक्ति नहीं होती वहां कि मेरा तेरा जात पात लिंग भेद जाने क्या क्या गंदगी पकड़े बैठे हैं और गाते नहीं है एक ब्रह्म द्वितीय ब्रह्मा ने भी भ्रम धोए हैं हम भी धो तो डाले का जाओ अब पेड़ों में पतियों में सब में हर जगह उसके रूप का आनंद लो जिसकी स्वभाव भक्ति के नहीं है उस पे प्रभु की कृपा कभी उतरती नहीं है उसका शरीर भी एक खंडर होता है और वो खंडर ही बनके जीता है खंडरों में भूत प्रेत रहते हैं पिशाच रहते हैं चुड़ैले रहते हैं या उल्लू और चमगा रहते हैं तो कुछ ऐसा ही वो देखता भी है मन धो दो ये खंडर फिर देवालय बन जाएगा और जीवन अमृत हो जाएगा अभ्यास आगे बढ़ा हमें भी करना होगा जो अभ्यास वे नहीं करते हैं वो सत्संग नहीं किए हैं उन्हें ये ईमानदारी से मान लेना चाहिए और यही आज वेद की ऋचा आपके सामने है क्या कह रहे हैं आज की ऋचा खोल लो कहा तदित सम्मानम आशाते न प्रयुक्षता धृत व्रताय दासुषे तद इत समानम तद तद तथा ऐसे ऐसे समानम सम्मान के सहित आशाते उन्हें व्याप्त करना है हमें भक्ति एक मूर्ति की नहीं होती है फिर मूर्ति को प्राणी मात्र में बसाना होता है सम्मान के साथ उनकी प्रतिष्ठा करनी होती है वेद कह रहा है वो गो, गोपियों की कहानी है ये वेद की रिचाए कहा तब इत सब आना आशाते भक्ति को तब को पिछली ऋचाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सुंदर गीत है ये हमारे ऋषि हैं सुनाक्षिप आजीव गति सुनाक्षिप ऋषि हैं और बताते हैं कि उन्होंने कैसे पाया ये राह कैसे पाई और कहा जो राह उस मंजिल पर उसको ले गई थी वही राम मुझे भी तो उसी मंजिल पे ले जाएगी जो रास्तों के छिद्रा करते हैं वो पुलिया पे बैठे रहते हैं सड़क पे कभी पांव नहीं धरते हैं याद रखो है इस बात तो कहा तदित समानम तब ऐसे उस सम्मानीय को अपने आत्मा को आशा सब में सम्मान सहित प्रतिष्ठित कर शे राम में सब जग जाने वेद ही वही कह रहा है जो मानस ने कहा है लेकिन हमने कहा अगर उसको सब में बिठा देंगे स्वामी जी तो फिर जिएंगे कैसे क्योंकि किसी से झगड़ा नहीं कर पाएंगे किसी से ऊंच नीच नहीं कर पाएंगे किसी को बेवकूफ बना करके उसका माल नहीं हड़प पाएंगे काम धंधा कैसे चलेगा ऐसा ना हाँ। अगर ईश्वर को पाना है तबित समानम आशा तब उसे सम्मानित कर आकाश की तरह सब में छा दे वे अनंता तथा उस अनंत को न प्रय्षत अपने को कभी उससे अलग न कर उससे हट के कोई इच्छा मत कर अब उसी में बच जा नारायण संसार से क्या इच्छा करनी गोविंद हम तो आपके चरणों में बैठे हैं आप घट वासी हैं आपके भाव से जो संसार करे आपकी दया कृपा से नहीं तो हमको अपने कर्तव्य और धर्म देखना है और उसमें कोई बदले का भाव नहीं रखना है आज तुम भक्ति दान भी करते हो तो उसमें भी बदले की भाव रखते हो पांडे जी दिल्ली में थे आजकल लखनऊ में है मालूम है अभी कहा है? तो वहाँ आईटी दिल्ली में लेक्चर्स में गए हुए थे तो पांडे जी की जिद थे कि वहीं रुकेंगे तो नहीं के यहाँ ठहरे हुए थे तो कहने स्वामी जी बताने लगे कि चार साधु आए और कह रहे हैं कि उन्हें दो सौ रुपये की जरूरत है फैती पे जा रहे हैं कह रहे हैं दो सौ रुपये घट रहें दे दो। तो स्वामी जी दे दें दे या ना दे हम मेरे से क्यों पूछते हो देना हो तो दे डालो नहीं देना हो तो मना कहने नहीं? नहीं दे तो दे और कहीं ये शराबी बदमाश हुए तो मैंने पांडे फिर देने का पाप मत करना बोले क्या मतलब मैंने देने के बाद भी तू यही करेगा तो तू तो अधम पापी है अजीब पापी है पैसा भी दिया और पाप कमा रहा है दिन भर तेरा उद्धार नहीं होना पांडे तू नारायण भाव में देख कर अगर इसे भूल सकता है कि तो गोविंद मैंने आपके चरणों में रखे और दान का सुख ले सकता है तो फटाफट ले ले और अगर दिन भर की पीड़ा ले रहा है तो अरे पैसा दे के पाप क्यों ले रहा है लेकिन असठ व्यक्ति पैसा भी फेंकता है और भक्ति रस नहीं बटोरता पाप समेट के ले जाता है तो लाइए भी दे ऐसे पाप भी मत करो भाई ने लिया क्यों लिया गोपाल आप जानो नारायण हमें तो अपने रूप का सुख दो जब गोपियां ले सकती हैं अनपढ़ गवार तो वो भी हमने तो भाव में भी जाना है और आप ही के चरणों में बैठे हैं तो हम क्यों रीते रह जाए और जो बदले की भावना से करते हैं उनके सारे पुण्य नाश हो जाते हैं व्यवहार भी बदले का पाप को लाता है मेरे पास एक मित्र है करने लगे फलाना जो है स्वामी जी वो उसको जरूरत है मैं पैसे दे दू आपने कहा भाई मेरे से क्यों पूछा तुम्हारा मित्र है तुम जानो बोला अगर उसने लौटाया नहीं तो मैंने फिर मत देना बोले क्यों मैंने कहा उसको देने के बाद तो फिर तू इसी में रहेगा अब दे रहा है कि नहीं दे रहा है क्यों दे रहा है तो तूने तो सारा पूरा समय बर्बाद कर दिया अपना पूजा से गया भक्ति से गया आत्मा की मस्ती से गया तो मत दे उसे अगर तू इस भाव से उतना ही कर जितना करके तू भूल सकता है लौटा दे उसकी मर्जी ना लौटाए उसकी मर्जी मेरी मौज में फर्क नहीं है व्यवहार भी यदि तुम्हें भर्ती की राह जाना है तो ऐसे ही करना होगा ये नहीं कि फलाने नातेदार मेरे को ठग के ले गया नहीं उतना करो ही मत कि जितने में तुम्हें पीड़ा हो लेकिन उतना जरूर करना जिसे करके नारायण भाव में तुम अमृत आनंद ले सको कि दे जाएगा तो आगे कहीं सेवा हम लगा देंगे नहीं दे जाएगा तो इसकी मर्जी वो पड़ और जो सिर्फ ठगने की सोचते हैं वो मूर्ख नहीं जानते हैं उम्र तुम्हारी ठगाई गई है वो दिन ना लौट के आते हैं। और तुम्हें मिला क्या है सिवाय पीड़ा और चिंता के तो कहा समाना कि भक्ति आसान नहीं है भक्ति ज्ञान वैराग्य और योग की भी मां है सबको जन्मती है ये ये सबकी माता है सचराचर की मां है ये। इसे पाना इतना आसान नहीं है कल ना दो माला पहली बोले स्वामी हम तो भक्ति मार, मार गए हैं अच्छा नए मार्ग है तुम्हारे वो कथावाचक सुना गए और तुम्हारे दिमाग घूम गए ना अपने से पूछ के क्या सच मुझ तू तो भक्ति मार मार्गी है क्या उसकी मनोहारी छवि का रस है कि कहीं अभी भी मेरा मेरी मुझे पीड़ा तो नहीं दे रहे उनकी चिंता बन के तो नहीं बैठे है तो नाटक मत कर तेरे पास कोई भक्ति नहीं है सिर्फ झूठ कपट और स्वांग है न अपने को धोखा दे न संसार को दे क्योंकि ये सारे पाप हैं बहुत भोगेगा आगे तो कहा समान दिख समान समान भाव से उस सम्मानीय को उस परम पिता को उस बाल छवि को अब आकाश की तरह सब में व्याप्त कर दे नारायण मेरे लिए सब में आप हो गोविंद आप हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न जाने हम जात पात ना जाने नारायण हम तो आपको जानते हैं आप सब आप ही घर हो आप ही परिवार हो आप ही बेटा हो आप ही बेटी हो आप जानो मेरा कर्तव्य मैं खोट ना आए और मेरी भक्ति का रस जरा सा भी एक क्षण को भी बोना ना हो जाए रीता ना जाए मैं बस इतना जानो और इस भाव में जीने में मुझे एक बात सच बताओ तुम्हें कितनी चिंताएं होंगी बताओ ना भाई नहीं होंगी कितने दुख होंगे कितनी पीड़ाएं होंगी और कितने पैसे खर्चेंगे कुछ भी नहीं तो असीम सुख का सागर लहरा था हम सबके भीतर हमारी सड़ी ही बौन मानसिकता हमें हर बार पीड़ा चिंता आसक्तियों में क्यों भ्रमाती है अरे अपने को मांझ नहीं पाए और दुनिया की तुम चौधरी कब हो गए थे क्या मैं उसकी मोनहारी रूप में उसकी महिमा में छवि में बस पाया हूं क्या उसके चरणों में उसकी शरणा भक्ति भा, के अमृत रस में क्या ये दिन नहीं बिताया जा सकता सब ड्यूटियां करते हुए भी कि हम तो तेरे निमित्त हैं तेरी ही इच्छा से तेरी शक्ति से कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे तू जान मेरे से क्या मतलब क्योंकि सब तो तू बैठा तू जान क्या है एक बदले का भाव नहीं है आज जिसके लिए तुम करते हो स्वामी जी मैंने इसके लिए ऐसा किया उसने नहीं किया ये पीड़ा तुम महीनों बरसों जीते हो तो पाप ही तो कमाते हो भक्ति रस ही तो कमाते तो एक भाव को साधने से तुम्हारा जीवन नरक से स्वर्ग में आ जाता है इसका नाम भक्ति है इना के नाटक कोई भक्ति है और क्या इस रस में डूब करके जिया नहीं जा सकता लेकिन इसके लिए एक बड़ा परिपक्व मस्तिष्क चाहिए एक बड़ी ऊंची सोच की जरूरत होती है बौने सोच वाले बच्चे अक्सर लड़ा करते हैं खिलौनों के लिए और तुम भी एक एक चीज के लिए नाते रिश्ते सबसे लड़ रहे सब उठगना चाहती क्यों और वो नहीं जिलाएगा तो क्या तुम जी पाओगे तो क्यों नहीं ये गलत रास्ते छोड़ देते और उसके चरणों में मूर्तिमान हो जाते हैं कि गोविंद हम आपके हैं अब तो गोपियों को बहुत रस आने लगा है सब में गोविंद को देखने लगे हैं पति में भी है नाते रिश्ते सब में है वो तो जीव मात्र में है वृंदावन वृंदावन हो गया है चारों ओर उसका माधुर्य और रस बरसने लगा है कण कण से उसकी ज्योतियां चारों ओर फैलने लगी है के सबने भाव साध लिए हैं गोविंद सर्वत्र हुए ये घटकटवासी जो सनातन धर्म की कल्पना है यह भक्ति का सूत्र है यह भक्ति का सूत्र है तो उधर जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ये मेरी पत्नी ये मेरा साम्राज्य ये मेरे अनुचर बुला दे आज सर्वे गोविंद है उस भाव में बस जा जिस भाव में अंत होता है वही अगला कलेवर होता है और इस भाव को पाना अति दुर्लभ है अति दुर्लभ है अभी से बसा ऐसे यानी कौन सी सांस तेरी होगी यानी कौन सी सांस फिर नहीं लौटेगी इस भाव को अब भी अब भी अब भी बसा ले कि गोविंद अब तेरे में ही बसे रहे चौधरी जाने चौधरी की बातें हमें तो पुरानी मात्र की पैर की धूल को माथे से लगाना है हमें तो सब में तुमको बसाना है हमें तो सब में मीट के जीना है गोविंद आगे में जीना है शो बुरा क्या है? आज आप सब लोगों को तकलीफ क्या फलाना मेरी इज्जत नहीं करता फलाना मेरा ये नहीं करता भाव बदल दो पीड़ाएं खत्म हो जाएगी स्वामी जी बेटे इज्जत नहीं करते तेरे बेटे है ना उंगली तो आई नहीं बनानी बेटे का बनाए थे अरे भाव बदल अपने प्रभु पाना है तो कि गोविंद हम जैसे भी हैं प्रभु आज हम अंतिम रूप से आप में बसते हैं और हमको टेप रिकॉर्डर की तरह मंत्र नहीं गाएंगे हम उसका रस पिएंगे, उसकी मौज बनाएंगे उसका भाव बनाएंगे और हर हाल में उसी भाव में हम सब जियेंगे तो काशूषे ऋचा का, का? का ग्लासा है व्रत के रूप में एक संकल्प के रूप में धारण कर दाश उसे और जीवन के हर क्षण को इसी में अर्पित कर हवन कर यज्ञ कर जला दे अपने आप को कृष्ण रूपी अग्नियों में तू आज ये ऋषा भी वही कथा गा रही है देखा क्या कह रहे तदित समान तब ऐसे ही गोविंद में उस सम्मानीय में मेरे आराध्य में आश आते उनको उसको सब में याद कर दे उसे सब में सम्मानित कर न कोई छोटा है ना बड़ा है गोविंद के सब सखा बराबर वो तो सखा में विश्वास करता है तो ये ईगो ये ऐठ ये, ये कुर्सी ये सब ढूल गया हमें तो सबकी पैर की धूल माथे से लगानी है और जब ये शरीर भी छूट जाएगा तो पैसे के पीछे क्यों अंधे होकर भागना है? ये क्षण की न हो जाए वरना पैसा होते हुए भी तू तो एक बैंक के लॉकर की तरह निर्धनतम मर जाएगा ना लाकर ने पैसा खाया और न तू खा पाएगा कुछ गलत कहेंगे क्या है मुझसे पूछा था स्वामी जी इसका नाम क्या रखें बच्चे में लाकर दो तो जोड़ी लाल करते तुम जीते थोड़े ना और जब तुम्हें नहीं जिया तोला रहे क्या जियेंगे एक सड़ी तिजोरी ही तो जियेगी तिजोरी कभी नोट खाती है तिजोरी कभी सुख ताले का भार झेलती है कि, कि कोई तोड़ न ले उस भार को उस भय को ही तो तूने जिया है उम्र तमाम तो नाम बदल ना डालो है संदूकी, भाई तिजोरी मल बढ़िया नाम है चंद दुखी ऐसे नाम रखो कम से कम ये तो लगे कि यथार्थ नाम रख रहे हो और नहीं तो इसको आज बसा लो हम तुम रूप से कसम खाओ गोविंद हम आप में बसते हैं हम आप में बसते हैं नारायण हमें कोई मान से बोल नहीं चाहिए गुरुता की गुता का भार ढोई कौन? भट की चरण रज को हम भाल तिलक जानते हैं मालूम है कि यात्रा है जीवन एक आज पड़ाव यहां है कल ब्रह्म मुहूर्त पे कारवां फिर उठ के चल देगा तो यहाँ आसक्तियां क्या लाए यहाँ नाते रिश्ते क्या बनाए सुबह तो ये सब छूट जाना है गांव का गाँव मुझसे तो जैसी निभाए जा आगे की यात्रा की सुति बसाए जा यात्री है तू तो, तुझे तो यात्रा करने जब यात्री है बस एक रात का ठहराव है कल सुबह फिर पूछ है तो कौन मोरा है कौन पराया है कौन मित्र है कौन शत्रु है सब मेरे प्रभु के बनाए हैं सब मैं प्रभु को बसाया जा सब से प्यार से मिल सबके प्यार के कर सुबह तो चले जाना है क्यों पाप पटोर ने अरे क्यों नहीं उसका न्यछावर बन के जीना जो कल छूटा उसे आज छोड़ देंगे त्याग का सुख लेंगे तो देह त्यागना भी सुखद लगेगा और समेटने का लोभ रहेगा तो मौत बड़ी पीड़ाजनक होगी हाय शरीर कैसे छोड़ दें घर भी छूट रहा है तड़प तड़प के मरोगे तड़प तड़प के मरोगे छोड़ दो छोड़ दो इस रास्ते को बहुत पीड़ा होती है और अगर वो बसा है तो हमें तो पता ही नहीं कब यात्रा फिर शुरू होगी, क्योंकि हम तो गोविंद की गोद में सोए थे उसी के भाव में थे कब रूप बदले कब यात्रा ने पूछ कर दिया कब ब्रह्म ब्रह्महूत हुआ गोविंद जाने हम तो उसी में बसे थे उसी में डूबे थे हमें ले जा रहा था हम तो उसी में बसे थे आप यात्रा पर हो जा रहे हो अब बहुत शिशु है आपकी गोद में सोया हुआ है उसे कब पता चला कि आपने कि, कितने घंटे प्लेटफार्म पे बिताए? कब आपने गाड़ी बदली वो तो सोई रहा है आने को भी को सो जाए उसकी मनहारी छवि में उसके रूप रस में। वे बहुत कड़वी बात कहते हैं कथाओं में भी बहुत डांटता हूं मैं आपको क्योंकि मैं ज्यादा हो तो खरारे से मांझ के उतारना पड़ता है वही सत्संग होता है लेकिन भक्ति का रस बिना धुले नहीं मिलता है वो जो खाली मन की कथाएं करते हैं वो आपसे दक्षिणा का भाव रखते हैं कुछ चढ़ावे चाहते हैं फिर ना उनको गोपाल के रास्ते जाना तो आप ही खाए जाओगे ना भक्ति रस की कथाएं अभ्यास करनी होती है आज कसुम खाओ अभ्यास करोगे डायरी बनाएंगे और उसमें बस गोविंद में बसना है वो एक लाइन लिखेंगे और सारा दिन उसमें डूब के जीना है डायरी को दम भर खोल के देखते रहेंगे अभ्यास करेंगे जैसी उन गोबों ने किया है आप तो बहुत समझदार हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, ये भी बड़े चौधरी है दुनिया लूट के आपके लिए लाते हैं तो अब अभ्यास करना है हम पूरी ईमानदारी से हर सांस अभ्यास करेंगे जो उल्टा विचार आएगा तो बंद करके कमरा अपने मुंह पर 20 तमाचे मारेंगे कि फिर धोखे बाजी फिर वो भी गोविंद से क्यों आया विचार क्यों आया लोग क्यों आईया तृप्ति क्यों आई में हम अभ्यास करेंगे एक माओ कमरा ढूंढेंगे और अपने में डूब करके जीने की कला सीखेंगे उसके मनोहारी रूप का आनंद लेंगे उसकी सुंदर मनोहारी छवि विशाल उन्ेदी से नेत्र सागर और झीलों की गहराइया भी जिसकी क्षमता कर सके कमल की जैसी ने उसके और अथा सागर की गहराई जिसमें उसकी एक एक रूप रस की उसकी शोभा करेंगे सबके मन में बसाएंगे और फिर उसमें उतरते चले जाएंगे अभ्यास करेंगे और जब भी मन दाएं बाएं भागेगा अपने को चाबुक लगाएंगे रुक उसके मनोहारी रूप में जा जब भी क्रोध ईर्षा बदला कपट निंदा किसी के घर जाने का मन होगा हम खुद अपने को रोकेंगे हम अभ्यास करेंगे ऐसे गोपियों ने किया है हम भी करेंगे आज गोविंद बसा है उनमें और वो गोविंद में बस गई है ये रिचा वेद वो जानती नहीं है राधा ने इसी ऋषा को व्यवहारिक करके उन्हें पढ़ा दिया है और वो वेद सारे पढ़ गई है गंवा रहे लिखना भी नहीं जानती पढ़ना भी नहीं जानती है और सब पढ़ गई है सब पढ़ गई है झाड़ू दो रही है आंगन गुहार रही है और नाच रही है तो कहा कि बावली क्या कर रही है ठीक से झाड़ू लगा बोले लगा तो रही हूँ उसका आंगन है ना अभी नाचेगा ना बोले कहाँ है वो बोले ये कहाँ ये बैठा तो है उसका गोविंद तो सब है उसके आंगन में है उसके मन आंगन में है उसके तन आंगन में है अभ्यास करना है अभ्यास करना है अगर तुम अपने को नहीं पढ़ पाओगे तो तुम उसको क्या पढ़ पाओगे अंधों की धृतराष्ट्र को इसीलिए महाभारत में लाया हूं कि क्यों धृतराष्ट्र से जीते हो तुम तो, ये तो कुल नाश है इसके कुल का नाश होता है आखी खोलो पढ़ो अपने आप को पहचानो अपने आप को एक एक क्षण अति दुर्लभ है दही लिए जा रही है बेचने ब्रज की गलिया ठोकर लगी गिरी और फूट गई मक्खन सारा फैल गया है गरीब है वो रोए जा रही है और हंसे जा रही है बेसाकता बोली मेरा क्या हुआ थोड़ी है तो इसकी अपनी गई क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ करता जो नहीं है अगर गबरी भी फोड़ी है तो उसी ने फोड़ी है तो फोड़ी है तो आनंद है। लोग कहते हैं ये पागल है मैं कहता हूं वो योगियों की भी योगी हो गई है क्या तुम लोग अभ्यास नहीं करोगे हम सब को अभ्यास करना है हम सबको अभ्यास करना है बोलो अभ्यास करोगे ना इसी भावना से आए इसलिए एक बार फिर इस ऋचा को भी दोहरा लें क्योंकि ये ऋचा ही हमको लिखनी है और अर्थ सहित लिखनी है व्यवहार सहित लिखनी है कहा तदित समान आशाते नंता न प्रयुक्षता धृत व्रता है पीछे ब्लैक बोर्ड पर लिखी है इन वेद के विचारों को अमृत का कुंड जानो लेकिन जो समझेगा नहीं और जो पिएगा नहीं वो हमारे कैसे होगा तो कहा तदित समान आज का संकल्प है हमारा क्या है